तो आप सभी की तरफ स्वागत है और अभिषेक जी मैं चाहूंगा कि आप वर्तमान समय में हमारे साथ कहाँ से जुड़े हुए हैं और क्या करते हैं आपके परिवार में कौन कौन है बताइए जी मैं नगर भरतपुर राजस्थान में रहता हूँ और मैं एक एनजीओ चलाता हूँ जो चिकित्सा शिक्षा और महिला जागरूकता के लिए जो कार्य करती है उसका मैं स्वयं संचालक हूँ मंत्री हूँ और मेरे परिवार में मेरी पत्नी है एक बच्चा है माता पिता हैं हम माता पिता के साथ ही रहते हैं छोटा सा परिवार है और मैं दीजिए करता है पूरे भारत वर्ष में करता हूं और आज आप लोगों के बीच में मैं आया हूं मेरा सौभाग्य है हम्म हम्म खुशी हुई बहुत ही अच्छा लगा आप एक एनजीओ चलाते हैं और छोटा सा एन भी चलाना अपने आप में एक कमाल की बात है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 तो कौन कौन सी चीज होती है जो उसका साथ देती है मैं यहाँ से अपना प्रारंभ करता हूं काव्य पाठ किरण में शिवाजीतों में शौर्यता को देगा सौंपो किरण में शिवाजी तो में शौर्यता को देगा सौंपो राणाजी प्रताप का प्रताप चढ़ जाएगा और पृथ्वीराज पृथ्वी का दान कर देगा तो झे यशोगानी कर जाएगा शिवाजी तुम्हें को प्रताप का तो चंद्रदाई कर जाएगा समर में शांति की जरूरत पड़े जो तुझे तो गांधी का अहिंसा दिवान चल जाएगा और इस्लामाबाद में तिरंगा देगा जब गाड़ तेरे साथ पूरा हिंदुस्तान लग जाएगा तेरे साथ पूरा हिंदुस्तान लड़ जाएगा और एक मैं हिंदी कविता की परंपरा का कवि मैंने वहां से पूरा लिए बैठा है और कोई करुणा की नदिया में लाएगा कोई वीरता की तुर तान लिए बैठा है कोई रूपी के नक्श की करेगा बात सुंदर सोलोनी मुस्कान लिए बैठा है और एक अभिषेक खड़ा है आपके जो लेखनी में पूरा हिंदुस्तान लिए बैठा है लेखनी में पूरा हिंदुस्तान लिए बैठा है लेखनी में पूरा हिंदुस्तान लिए बैठा है और आखिर कविता लिखी कैसे जाती है कैसे इमोशंस कैसे कैसे होते हैं फीलिंग होती है मैं उनसे आपको जोड़ता हूँ कि यदि तुम लिखोगे श्रृंगार रसपूर्ण काव्य तो रूपसी के नयनों में घुलना पड़ेगा ही यदि तुम लिखोगे पूर्ण काव्य, तो रूपसी के नयनों में घुलना तो पड़ेगा ही यदि करुणा अवेदना प्य लेखनी चलाई तो गर्म अनुभूतियों में जलना पड़ेगा ही यदि करुणा अवेदना पेखनी चलाई तो गर्म अनुभूतियों में जलना पड़ेगा ही यदि चुटकोले और जुमले बनाओगे तो छोटी छोटी बातों पर मचलना पड़ेगा ही और यदि अभिषेक वीर बात बात करेगा तो ज्वालामुखी ज्वालामुखी को को पड़ेगा पड़ेगा ही सुप्त को पड़ेगा ही क्या बहुत, है, बहुत, बहुत बहुत बहुत-बहुत बढ़िया सुंदर जी धन्यवाद आपका अभिषेक की कविताओं की रफ्तार या कविताओं का लिखने का कब से शुरुआत थोड़ा सा बताइए आप जी मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ उस घर में मेरे पर बाबा भी कवि थे मेरे बाबा साहब पंडित श्री राधालाल शर्मा जी वो कवि हैं और अभी जीवित हैं 93 थ्री है उनकी और मेरे फादर हैं कवि हरीशचंद हरि वो प्रिंसिपल हैं शिक्षा विभाग में और वो भी कवि हैं और उसी पीढ़ी में मैं भी कवि हूँ तो वंशानुक्रम से मुझे कविता मिली और 1999 सौ के करीब मैं बहुत छोटी उम्र में मैं सबसे पहले मैंने कविता पाठ किया और दो, दो में सर्वप्रथम में बाल कलाकार के रूप में सम्मानित भी हुआ तो वहाँ से मेरा चालू हुआ जी बहुत बढ़िया दादाजी के बारे में कुछ बातें बताइए आपको कुछ अगर उनके बारे में सुना हो तो जरूर सुनाते चाहेंगे हम लोग भी जी भी, मेरे जो दादाजी हैं वो शिक्षा में एच रहे थे हेडमास्टर जो होते हैं वो रहे थे और वो ज्योतिष व्याकरण और भागवत सभी को एक आश्रम चलाते हैं अपना और वहाँ पर स्टूडेंट उनके यहाँ रहते हैं वहीं उनका खाना और सब व्यवस्था होती है समाज सेवा के क्षेत्र में वो पूरा काम करते हैं आज भी कर रहे हैं इस उम्र में भी और कवि भी हैं उनमें कविता के भी पूरे अंकुर आज भी वो उनके अंदर हैं मैं इनकी एक कविता के वो सुना देता हूँ तबला के बोल उन्होंने लिखे तो अच्छा, तबला के तवला... बोल कैसे होते हाँ तबला के बोल मैं आपको बता देता हूँ एक मुझे याद है उनका के धूद पुटू धूध पुटू ध्रिकट ध्रिकट धिम थ्रत थैया ठुमक ठुमक पग धरत धरन पर ठोमक ठोमक पग धरत धरन पर टन नन नन नदत बधैया कि सकल काम तृथ्वीराज बदत मृदंगत न तो ऐसे करके उन्होंने बहुत कुछ लिखा है कुछ मुझे याद दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और इस बीच पुनिता व्यास जी हमारे साथ हैं तो पुनीता जी मैं चाहूंगा की अभिषेक जी के स्वागत में एक गीत जरूर सुनाइए आप जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है मैं एक पुराना गीत एक दिन दिख जाएगा माटी के मोल गाने की कोशिश करते हैं। स्वागत एक है। दिन बिक जाएगा वो माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे प्यो एक दिन बिक जाएगा वो माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे दूजे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से दिन बिक जाएगा माटी के मुँह जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे तिरे ला ला लला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 मजबूरी फिर कोई दिलवाला काहे को घबराए धर्मपम धारा जो बहती है मिलकर रहती है बहती है धारा बन जा फिर दुनिया से डोक दिन बिक जाएगा माटी के मुंह जग में रह जाएंगे यारी तेरी <laughs> आइए आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार अभिषेक जी से जोड़ना चाहूंगा मैं अभिषेक जी एक और कविता आपसे सुनना चाहेंगे पुलवामा अटैक हुआ था तो भरतपुर की मैं धरती पर है तो धरती को तो इस तरीके की धरती है कि यहाँ पर हर गांव में घुसने से पहले एक शहीद का स्मारक होता है मैंने एक गीत अभी शहीद हुए गुर्जर के लिए मैंने लिखा उसके सम्मान में में मैं आपके बीच में रखता हूं। जी जी। एक शहीद जब अपने गांव में आता है तो वो क्या क्या चीज रोती है उसके लिए झरने हु. रोए नदिया रोई झरने रोए नदिया रोई लिया रोई गलिया रोई सैनिक के शब पर चढ़कर फूलों की भी दलिया रोई सैनिक के शब पर चढ़ कर के फूलों की भी दलिया रोई रो रहा बाप अरमान लिए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 समाज रोई रोई चिट्ठी अक्षर अक्षर छपने रोए। रोई पत्नी जब फूट फूट ने लूट जोड़ा सुहाग का सुबक सुबक कोने में छाती रहा कूट चुटकी रोई बिंदिया रोई धर मटकी और हंडिया रोई रोता है माथे का सिंदूर नथली और पेंदनिया रोई रोलेंगे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 आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग पुनीता जी से कहना चाहूँगा मैं कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए जी मैं एक हाउसवाइफ वाइफ हूँ इंदौर में रहती हूँ और मुझे म्यूजिक का शौक है गाने का बचपन में गाती थी उसके बाद मौका नहीं मिला गाने का अब मैंने सीखना शुरू किया है अच्छा अच्छा तो च्चा, मैं ऑनलाइन सीख रही हूं। आप लोगों से जुड़ी हूँ आप लोगों ने काफी मौके दिए हैं गाने के लिए उसके लिए धन्यवाद आप लोगों का जी जी शुक्रिया चलिए आपका फिर से पैसन शुरू हो गया है आप सीख भी रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है धन्यवाद सुनीता जी।, जी से मैं जोड़ना चाहूंगा हाँ जी मैं गीत गाती हूँ रुक जाना नहीं तो कही हार कर रुक जाना नहीं तो कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साये बारिके रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साये बारिकी और राही यो राही ओ राही, ओ राही, ओ राही, ओ राही है, तेरे आगे झुक गया है सूरज देख रुक गया है तेरे आगे गया है जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी दीवाना शाम सुहानी बन जाती है दिन के ओ राही और राही, राही, राही रुक जाना नहीं तू कहीं हार के काटू पे चल के मिलेंगे साई बाहर के रुक जाना नहीं तू कहीं हार के काटू पे चल के मिलेंगे साई बाहर के थैंक यू वाह क्या बात है बहुत सुंदर बहुत बढ़िया जी अभिषेक जी कुछ बोल रहे थे आप बहुत तो सुंदर कंप से बोला है सुनीता जी ने मैं उनकी प्रशंसा कर रहा था जी जी जी ऐसे उनकी आवाज अच्छी है और अभी सीख रहे हैं तो प्रैक्टिस भी उनकी अच्छी हो गई है कुछ गानों की तो अच्छी तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं अभिषेक जी मैं चाहूंगा कि भरतपुर के बारे में बताइए जिस जगह से आप बिलोंग करते उसके इतिहास के बारे में उस पर कुछ लिखा हो तो वो भी सुनाइए पहले तो हमें बताया भरतपुर की कैसी वो सिचुएशन है और अभी वर्तमान समय में क्या हो रहा है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 मुगलों की आजीवन उसने नाचल नहीं दी मन मानी उसकी जय जयकारिया बच्चा बच्चा चोला था आग लगा दी मुगलों के उन डांसू चोर लटेरों में अपना नाम दिखाया लोहागढ़ के नामी शेरों में अपना नाम लिखाया लोहागढ़ के नामी शेरों में देने को तत्पर रहते थे वादी अपने प्राण की वीरभूम कहते हैं वो माटी है राजस्थान की तो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान की माटी वीरभूमि है लेकिन भरतपुर अपने आप में वीरता का एक बड़ा पर्याय है पर्याय है जी निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छी तरह से बताया और भरतपुर का अभी वर्तमान जो स्ट्रक्चर है वहाँ देखने लायक कौन कौन सी चीजें हैं थोड़ा उसके बारे में बताइए जी भरतपुर में आप जैसे देख सकते हैं भरतपुर का संग्रहालय बहुत अच्छा है भरतपुर के राजमहल और भरतपुर में मेनली जो है जिसको बर्ड सेंचुरी कहा जाता है केवला राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य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 वहां पर है तो निश्चित रूप से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भरतपुर है हम्म जी जी जी और, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि एक रस की सुंदर कविता और सुनाइए मैं जी बिल्कुल आपके बीच में रखता हूँ एक कविता कुछ छंद पहले मैं उससे पहले रखता हूँ आपके बीच में जी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 व्यर्थ में ही अपने यू प्राण दे के अनामत चाहे एक मार के ही आओ मार के ही आना व्यर्थ में ही अपने यु प्राण दे के अनामत शत्रु है रंगा सियार याद रख लेना यार शत्रु है रंगा सियार याद रख लेना यार भारती की आन वान शान दे के अनामत और कट जाए धड़ से अलग होके सिर तो भी किसी मूल्य पर हिंदुस्तान दे के अनामत किसी मूल्य पर हिंदुस्तान दे के अनामत जो वीरांगना होती है, जो वीर मा होती है उसके लिए मैंने लिखा है वीर व्रतधारी माँ के आंचलों में पल कर वीरता भी धीरता को प्राप्त कर जाती है कि वीर व्रतधारी माँ के आंचलों में पल कर वीरता भी धीरता को प्राप्त कर जाती है कर ले संकल्प कोई मातृभूमि रक्षा हेतु तो माता और से तप से भी आप्त कर जाती है कर ले संकल्प कोई मातृभूमि रक्षा हेतु तो माता और से तप से भी आप्त कर जाती है भारत की भारती विराट रणवीर रूप भारत की भारती विराट रणवीर रूप शत्रु से भीत पर आप्त कर जाती है सिंहनी के शौर्य और तेज के प्रकाश से ही सेना शत्रुदल को समाप्त कर जाती है समाप्त जा। कर जाती है और पाकिस्तान के लिए झुकाव का जो जो है लेकिन मैं थोड़ा सा आप जो जब के के लोग हैं तो मैं थोड़ा सा अपने झुकाव को थोड़ा और दूसरे देश में ले जाता हूँ चीन की तरफ इससे में शामिक भी है तो मैंने चीन के लिए अभी तो लिखा है की चीन के चटो करे तू ज्यादा ना चाला तेरे घर एक पाई छोड़ेंगे नहीं कि चीन से चटो करे की चीन के चटो करे तू तो ज्यादा ना तलाक बन तेरे घर एक चार पाई छोड़ेंगे नहीं और जितना भी एप्स से कमा लिया है हम एक पाई छोड़ेंगे नहीं जितना भी एप्स से कमाली आ तू ने पैसा तेरे पास हम एक पाई छोड़ेंगे नहीं तेरे पास हम एक पाई छोड़ेंगे नहीं सोते हुए शेर को जगाने की करो ना सोते हुए शेर को जगाने की करो ना थान तो चीन में चटाई छोड़ेंगे नहीं सोते हुए शेर को जगाने की करो नी तो चीन में चटाई छोड़ेंगे नहीं और पाक जैसा भिक मंगा होना चाहे तब तक पापी हम तेरी ये पिटाई छोड़ेंगे नहीं पापी हम तेरी ये पिटाई छोड़ेंगे नहीं और एक और लिखा मैंने कि अब तक पाक के उड़ाए रुंड मुंड झुंड कि अब तक के उड़ाए रुंड मुंड झुंड अब चीनियों पर प्रहार करना होगा और पूरे विश्व मानव की भक्षक बने ही ऐसे दुष्ट देते दानवो वार करना होगा पूरे विश्व मानव के भक्षक बने ही ऐसे दानवों के वार करना होगा विद्रोहियों से बोल पार करना होगा और भारतीय सैनिकों के को प्रणाम करो अब पाप चीन का पंडार करना होगा अब चीन का करना होगा और एक कविता आपके बीच में रख देता हूं युवाओं के जागरण के लिए मैंने लिखी राष्ट्रवाद के लिए के मात भारती तुम्हें पुकारे अपना फर्ज निभाने को कि मात भारती तुम्हे पुकारे अपना फर्ज निभाने को हो जाओ बलिदान आज माटी का कर्ज चुकाने को हो जाओ बलिदान आज माटी का कर्ज चुकाने को माँ का मस्तक अटल हिमालय की घायल घाटी देखो जलता जयपुर जलती काशी जलती गौवाटी देखो लाल चौक से पूछो कैसा अमर तिरंगा होता है अक्षर अक्षरधाम गोधरा की धरती पर बंगा होता है अरे इस मौसम में इंकलाव के आया गीत सुनाने को हो जाओ बलिदान आज का कर्ज चुकाने को और मैंने लिखा है कि जिन जल्लादों की जुआ पर बस जेहादी नारे हैं कि जिन की जुआ पर बस नारे हैं कोई धर्म नहीं उनका वो कातल का अब एहसान उतारो वीरों झेलम्बाले पानी का केसरिया बाना पहनो दुश्मन को सड़क सिखाने को हो जाओ बलदान आदमाती का कर्ज चुकाने को और अब तो कश्मीर का मसला हल हो गया है आ, लेकिन जब स्थिति खराब थी उस समय मैंने लिखा और धारा 370 सौ हटने पर भी मैंने कही वैसे तो मैं किसी पार्टी से जुड़ाव नहीं रखता और मैंने कहा भी सोशल मीडिया पर करके कहा है कि ना कांग्रेस का पानी पीता ना बीजेपी का खाता हूं मैं भारत माँ का बेटा हूँ मेहनत से अन उगाता हूँ लेकिन मैंने जब धारा तीन हटी तो मैंने कुछ इस तरीके से कहा कि जनता को यदि दरबारों का यू ही साथ मिलेगा तो निश्चित है दिल्ली का संघासन नहीं हिलेगा की जनता को यदि दरबारों का यू ही साथ मिलेगा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 फिर चुन-चुन कर गोली मारो पापी पाक दरिंदों को संकट में सैनिक बन जाओ अपना वतन बचाने को हो जाओ बलदान आज माति का कर्ज को और अंतिम का कि हम वीर शिवाजी की संतानें रण में नहीं डरा करते हम वीर शिवाजी की संतानें रण में नहीं डरा करते सरहद पर शेखर सुभाषवन हंसकर रोज मरा करते ये वो देश जहां राणा ने घास की रोटी खाई थी हारा रानी शीश काट कर थाली में रख थी और तो जागो जागो वीरो आया तुम्हें जगाने को, हो जाओ को, बलदान आज माटी का कर्ज चुकाने मात भार को पुकारे अपना फर्ज बहुत बढ़िया सुंदर, गया। धन्यवाद। आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं उन प्रोग्राम्स की यात्राओं के बारे में स्कूल कॉलेजेस, वहाँ पर कुछ अपने कभी कविता पाठ किया हो जो बहुत ही आपको यादगार है आपके जहन में वो यादें भसी है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए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 एक प्यार का माह है मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नग है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 चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से हम लोग अभिषेक जी से जोड़ना चाहूंगा अभिषेक जी आज आपसे मिलकर और भी अच्छा हूँ <laughs> जी, जी जी हिंदी कविता का बहुत शीर्ष गीत पुनीता जी ने सुनाया इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका अच्छा आभार व्यक्त करता हूँ निश्चित रूप से एक, एक शब्द इसका बहुमूल्य है और आज भी ये गीत जिंदा है और इस गीत को लिखने वाला भी जीवित है और वो हमारे बीच में संतोष आनंदी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 धैर्य तपस्या त्याग शौर्य रखने वाले इंसान की जो है तपस्या त्याग शौर्य रखने वाले इंसान की जो है ये मर्यादा की जीत विश्व के इतिहासों में चमकेगी श्री राम का मंदिर बनना पूरे हिंदुस्तान की जय है श्री राम का मंदिर <स्थित्थ> बनना पूरे हिंदुस्तान की जय है बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मैं आपको और भी कविता रख देता हूं हमारा जो अभिनंदन है जो सर्जिकल स्ट्राइक में जो रह गए थे पाकिस्तान में और वो बड़ी सा के साथ ही भारत में लौटे मैंने एक मुक्त उनके लिए उस समय लिखा प्रतिक्रिया में निश्चित रूप से मैं प्रतिक्रिया वादी कभी हूँ तो अपनी प्रतिक्रिया में आपके तो बीच में दंगा सरल, सरल थी कि सांगा कावो उदय है सिंह है।, है कि सांगा कावो उदय सिंह है पन्ना भाई का चंदन है और हल्दी घाटी का प्रताप वो मातृभूमिका वंदन है हल्दी घाटी का प्रताप वो मातृभूमि का वंदन है उछल तो शेर की तरह पाप की सीमा लांग के आया जो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 अग्निसम ज्वाल में जलाएगा तुम्हें तो वो किंतु अग्निसम ज्वाल में जलाएगा तुम्हें तो वो किंतु दूरदर्शिता की वो पैनी निगाह देते, तो देते हैं और आग से निकल सोना खुट फिट जाता जब जा बादशाह भी उसे गले में पनाह देते हैं बादशाह भी उसे गले में पनाह देते हैं तो आपका जो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 कन्याओं के हिस्से में तो केवल अत्याचार है कन्याओं के यह? हिस्से में तो केवल अत्याचार है कि कितनी बहनें पैदा इससे पहले ही मर जाती हैं कि कितनी बहनें कन्या भ्रूण बहनें पैदा इससे पहले ही मर जाती हैं व्यक्तियों का अन्याय देख खुद मानवता डर जाती है धरती पर यह? आते ही मां जमनी की चिंता बढ़ती है बीस वर्ष पहले ही सब सामान इकट्ठा करती है कहने को लड़के लड़की का हक बराबर होता है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 कि घर से गांव गली चौराहे मुझे घूरते हैं ऐसे कोई वस्तु बाजारी है और बिकाऊ है जैसे कोई वस्तु बाजारी है और बिकाऊ है जैसे मनोभाव और दृष्टि कुछ लोगों की रहती है किसे पता बेचारी लड़की जाने क्या क्या कहती है कभी कोई नापाक नजर से अपने पन की बात करे कभी कोई अपना कहकर के घात और प्रतिघात करे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 अभियान चल रहा है या चेतावनी दी जा रही है मुझे नहीं लगता मुझे कहना पड़ता है कि अगर ऋण हत्या से बच जाए तो चमत्कार मानो कि अगर ऋण हत्या से बच जाए तो चमत्कार मानो यदि पोषण और शिक्षा पा जाए तो चमत्कार विवाह की दलवेदी से बचना एक समस्या है घोर में कम्य पति की सेवा सबसे बड़ी तपस्या है फिर दहेज की मांग कहा भारत में घटने वाली है फिर दहेज की मांग कहा भारत में घटने वाली है विधवा होना आज तलक भी नारी की बदहाली है कई दरिंदे मासूमों के बचपन को बर्बाद करें कई दरिंदे मासूमों के बचपन को बर्बाद करें नालिम हाकिम कुर्सी पर हो तो किससे फरियाद करें तथा कथित शिक्षित समाज में नारी का व्यापार है कन्याओं के हिस्से में तो केवल अत्याचार है और मैं समाधान पर आता हूं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 हो हो में में जिसके वो तस्वीर नहीं हो हो में जिसके वो वो तस्वीर तस्वीर नहीं नहीं होगी। होगी। बहिन इस इस समाज, इस धरती का बने। नारी ममता नारी नवयुग की झंकार बने सुनो मेरी फरियाद बदल दो नफरत का बाजार है कन्याओं के हिस्से में तो केवल अत्याचार है और एक बड़ी घटना हमारे पूरे देश ने झेली दामनी हत्याकांड निर्भया हत्याकांड मैंने उस समय लिखा था सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय देने में 10 साल लगा दिए वो निर्णय मैंने 10 साल पहले दे दिया था मैं आपके बीच में रखता हूं मैंने जनता की आवाज कही नारियस तो पूजनते तेवता जहां नारियों की पूजा होती वहां पर देवता निवास करते हैं लेकिन हमने क्या देखा और आज फिर देख रहे हम हाथरस के कांड के आगे बड़ा गंभीर विषय है तब मुझे पुनः ये पंक्तियां कहनी पड़ती हैं निर्दया की पंक्तियां मैं हाथरस की उस बेटी के सम्मान में रखता हूं कि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 हत्यारों को फांसी हो सौ करोड़ की मांग यही है हत्यारों को फांसी हो सती सीता और सावित्री जी का सम्मान बताएं हम गीत क्रांति के बहुत गीत क्रांति के गाए हम जय हिंद बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत ही अच्छी तरह से आपने कविता प्रेजेंट किया और मुझे लगता है कि ये सभी हमारे माता बहनों के सम्मान में थी कविता आपने सुनाई आशा करता हूँ सबको अच्छा लग रहा होगा और कहीं ना कहीं मुझे भी वो चीजें जैसे सुनते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो कई ना कई लगता है कि भारत में ही ऐसा क्यों जहाँ पर नारियों का सम्मान है शास्त्रों में गायन है देवी देवताओं का निवास स्थान यहाँ पर था तो इतनी सारी शक्तियाँ यहाँ पर हो गई हैं और इसी धरती पर उन शक्तियों का आज क्या सिचुएशन है देखकर कर आँखों में नमी आ जाती है कि हम कैसे इस परिवेश को बदलें और कैसे इसका रूप बदल दें और फिर से वही स्वर्णिम भारत की जो भूमि है उसे कैसे फिर से वापस लाएँ इस कल्पना में मन डूब जाता है बहुत ही अच्छा लगा आपकी जो कविता है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 एक बार यूं मिली मासूम सी कली एक बार यूं मासूम सी कली खिलते हुए कहा खुशबास मैं चली देखा तो यही है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 हमारे कवि हैं जी उनकी चार पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि मैं गीत को हमेशा नवनीत मानता हूँ वो जख्म है बस दिल का जो निकलता जवा से उस वेदना के स्वर को मैं गीत मानता हूँ तो निश्चित रूप से आपने बहुत सुंदर गीत आपने सुनाए हैं और बड़ा आनंद आया है ब्रह्मानंद सहोदर है रस ब्रह्मानंद सहोदर है जो आपने यहाँ पर बहुत बर्फाया है जी जी तो यहाँ पर बहुत स्वागत है थैंक पुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड अभिषेक अमर जी बहुत ही अच्छा लगा आपकी कविताओं को सुनकर दो लाइनें मुझे याद आ गई थोड़ा मुस्कुराया जाए चलो आज फिर थोड़ा मुस्कुराया जाए, थोड़ा जाए। की के कुछ लोगों को जलाया जाए क्या बात है की छोटे से जुगलों की खातिर सूरज ऐसी लड़ पाए कौन छोटे से जुगनू की खातिर सूरत से लड़पाए कौन प्यार भरे मेरे इस दिल को अपने गले लगाए कौन नफरत से नफरत बढ़ती है प्यार से प्यार पनपता है पर आग लगाने वालों को ये बात मगर समझाए कौन तो निश्चित रूप से मैं तो युवाओं से भी पूरे देश से ये कहूंगा कि ये जिंदगी कुर्बान तिरंगे किशान पर हम ये तिरंगा जो लाल किले पर लहराता है ये सब ऐसी नहीं लहराया मैं तो ये कहता हूँ कि कितनी कलिया मुरझाई तब कहीं एक समान खिल पाया बहनों ने राखी तोड़ी सुहागिनों ने सिंदूर लुटाया रोके माताओं ने आंसू जाकर के अमर तिरंगा लाल किले पर लहराया तब मुझे कहना पड़ता है कि ये की जिंदगी रहा, रहा है आज जो मेरे मकान पर आवाज दे बुला रहा है भूलना नहीं कर्ज़ा है इसका देश के हर नौजवान पर बहुत सुंदर बहुत बढ़िया चलिए मुझे लगता है की आप सभी वीर रस की कविताओं का आनंद उठाकर अपने जीवन में भी एक वीरता का अनुभव कर रहे होंगे और कई बार चीजें जो है हमारे बीच में आती हैं और हम अकेले घर में रहकर भी अकेला नहीं रह पाते क्योंकि कुछ चीजें हमारे बीच में इर्द गिर्द घूमती रहती हैं उम्मीदें ख्वाहिशें और जिम्मेवार दे इन सारी चीजों से हटकर कुछ कविताओं का आनंद लिया जाए कुछ गीतों का आनंद लिया जाए जैसे आज हमने मुलाकातों में आपसे की है तो ऐसे ही कुछ महफिल जमा अपने आप को खुश रखिए और खुश होना भी या खुश रहना भी आज के समय की जरूरत है तो चलिए इन्हीं के साथ आप सभी को फिर से एक बार मंगल कामनाएं करते हैं अभिषेक अमर जी थैंक यू सो मच और पुनिदेव जी फिर से एक बार आपको नमन सबके मन तो भाती है बातें मुलाकात आओ हम सब मिलकर शान बढ़ाए इंद्र रंगों से उसको सजाए